श्री कृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्भुतानंद ठाकुर के देह त्याग के पश्चात माता जी की वृंदावन यात्रा के समय उनके साथ अनेक लोग गए थे उनमें लाटू भी एक थे वृंदावन वास में लाटू के भोजन आदि का कोई ठिकाना नहीं रहता था कभी कभी तो अपनी रोटी बंदर को देकर पुनः माँ से रोटी के लिए हट करते थे उन्हीं दिनों उन्होंने सभी के अनजाने कुछ दिन तक यमुना किनारे तपस्या की थी अंत में 1887 में में के रामचंद्र दत्त की एक कन्या का का आग जलकर देहांत हो जाने का समाचार पाकर माताजी ने लाटू को कलकत्ता भेज दिया कलकत्ता पहुंचकर लाटू दो चार दिन दत्त परिवार में रहे और फिर वनगर मठ चले आए वहां संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम अद्भुतानंद हुआ सन्यासी अद्भुतानंद निरंतर डेढ़ वर्ष तक वरहनगर में कठोर तपस्या में मग्न रहे संभवतः 1888 ईस्वी के शीतकाल में उन्हें निमोनिया हो गया उनमें अधिकांश आचरण असाधारण ही थे बीमारी की समय की घटना का हम पहले भी वर्णन कर आए हैं एक दूसरी घटना इस प्रकार है एक दिन ठंडक दूर करने के लिए कमरे में एक अंगीठी में आग सुलगा कर रखी गई तथा कमरे को चारों ओर से बंद कर दिया गया इस पर वे शीघ्र ही चिल्ला उठे, अरे बाप रे मुझे मार डाला अब मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा छत पर जाकर सोऊंगा वे तुरंत उठ गए हार मानकर अंगीठी हटानी पड़ी और चारों ओर से कमरा खोल देना पड़ा स्वस्थ हो जाने पर वे रामचंद्र के घर जाकर कुछ महीने रहे तत्पश्चात मठ में आकर तीन चार मास रहे फिर बेलूर मठ में नीलांबर बाबू को उद्यान भवन में माता जी के समीप चले आए वहां से नवंबर 1888 ईस्वी में माता जी के पूरी धाम चले जाने पर लाटू महाराज ने पुनः वरानगर मठ में आगमन किया इन विभिन्न अवसरों पर वे वरानगर में कैसा जीवन बिताते थे इसका थोड़ा सा आभास कुछ घटनाओं एवं उक्तियों से मिलता है शारदानंद जी ने एक बार कहा था लाटू रात में सोता नहीं है रात के प्रारंभ में वह नींद का बहाना करते हुए खराटे भरता है और फिर सब के सो जाने पर माला लेकर जप करने बैठता है इस तथ्य के अविष्कार का विवरण बड़ा ही मनोरंजक है एक रात खटखट की आवाज़ सुनकर शारदा जी को लगा कि चूहा घुस आया है उनके घुड़कने पर वह ध्वनि बंद हो गई पर थोड़ी ही देर बाद फिर वही खट साथ ही साथ वैसा ही घुड़कना और फलस्वरूप आवाज़ का बंद हो जाना बार बार ऐसा होने पर स्वामी शारदानंद के मन में संदेह हुआ अतः रहस्य का पता लगाने के लिए अगली रात को उन्होंने लालटेन आदि की योग्य व्यवस्था करके रखी और जो ही वैसी आवाज़ हुई उन्होंने लालटेन जला लिया प्रकाश में देखा कि लाटू जप में लगे हैं और उन्हीं की फिरती हुई माला से ऐसी ध्वनि हो रही है स्वामी रामकृष्णानंद ने कहा था लाटू को पुकार कर खिलाना पड़ता था वरना उसे खाने का होश तक नहीं रहता था ऐसा कितनी ही बार हुआ है कि हम सबका भोजन हो चुका है परंतु पुकारने पर भी कोई उत्तर न मिलने पर कमरे में ही उसका भोजन पहुंचा दिया गया है दोपहर बीत गई संध्या बीत गई रात को उसे पुकारने गया हूं पर लाटू उसी प्रकार चादर ताने पड़ा है और दोपहर का भोजन ज्यो का त्यों पड़ा हुआ है बहुत टेर पुकार हल्ला गुल्ला करके तब कहीं उसे खिलाया जाता था अठारह ईस्वी में मठ आलम बाजार को स्थानांतरित हुआ परंतु यहां लाटू महाराज नियमित रूप से कभी नहीं रहे केवल बीच बीच में आया करते थे आलम बाजार की एक घटना से ठाकुर के प्रति उनकी अनन्य भक्ति तथा गलती दिखा देने पर उसे बिना द्विधा के स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति का प्रमाण मिलता है अठारह ईस्वी में एक दिन स्वामी अभयनानंद द्वारा रचित स्त्रोत्र का पाठ हो रहा था जिसका प्रारंभ का श्लोक था निरंजनम नित्यवनंतरूपम भक्ता अनुकंपा धृत विग्रह वई ईशावतरम परमेश मिड्यम तम राम कृष्णम शेषा नमामि ईशावतारम शब्द सुनकर लाटू महाराज ने सोचा कि ठाकुर को ईसा मसीह का अवतार कहा गया है अतः उन्होंने स्वामी शारदानंद जी से कहा ऐसा दिखाई देता है कि तुम लोग इसी बीच उन्हें भूल गए ईशा की पूजा करने लगे हो तब स्वामी अभेदानंद ने उन्हें उसका ठीक ठीक अर्थ समझा दिया गुणग्राही लाटू महाराज तब से भक्तों के बीच उस स्त्रोत्र का प्रचार करने लगे आलम बाजार में उनकी कठोर साधना का एक उदाहरण स्वामी शुद्धानंद ने दिया है उस दिन हम लोग पहली बार आलम बाजार मठ गए थे देखा कि एक व्यक्ति सीधे तने हुए खाट पर पड़े हैं और दूसरे दो लोग उन्हें पकड़ खींचा तानी कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद जब उनसे पूछा कि उनके इस प्रकार लेटे रहने तथा दूसरों के खींचा तानी करने का कारण क्या था तो उन्होंने बताया सोचा था कि अब भोजन न करूंगा अन्य ताक दूंगा इसीलिए पड़ा था अट्ठारह ईस्वी से अठारह ईस्वी तक लाटू महाराज का यथार्थ निवास स्थान गंगा तट ही था इन कुछ वर्षों का इतिहास संक्षिप्त रूप में वर्णित करना हो तो गिरीश बाबू के शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है गीता का साधु देखना हो तो लाटू को देखो लाटू तब स्थित प्रज्ञा अवस्था में थे जगत में किसी के भी साथ कोई संबंध नहीं था किसी भी विषय में राग द्वेष नहीं था किसी चीज के लिए लोभ मोह नहीं था उनके मुख से न तो अभिशाप निकलता और न आशीर्वाद ही उच्चरित होता उन दिनों मन को दूसरे ही जगत में रखकर वे केवल पूर्व संस्कार व आचार व्यवहार तथा आहार विहार आदि कर लेते थे